शंभो, तो तो तो तो तो शंभो अब समस्त लोगों के एक ही पालन करने वाले हैं ऐसे कपास के धारण करने वाले और समस्त देवों के शत्रुओं के विनाश के लिए कैलाश पर रहने वाले आपके लिए नित्य ही मेरा प्रणाम है पाश के धारी तथा महान कालकूट विश्व के अशन करने वाले आपके लिए मेरा प्रणाम है विभव में देवों के द्वारा वंदना करने के योग्य और प्रभाव में स्वयंभू तथा संपूर्ण जगत के कर्मों के साक्षी स्वरूप शंभू के लिए मेरा नमस्कार है त्रिपदगा के फेनों के आभास वाले अर्धचंद्र के मस्तक पर धारण किए हुए तथा महान सर्पों के हार से भूषित परमात्मा भगवान शिव के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो शमशान की भस्म से संचन्न देह वाले सूर्य और चंद्र अग्नि के धारण करने वाले चक्षुओं से समन्वित कपर्धि और अंधका के मर्दन करने वाले आपके लिए मेरा बार बार प्रणाम स्वीकृत हो त्रिपुरासुर के विध्वंस करने वाले तथा प्रजापति दक्ष के महान यज्ञ ध्वंस करने वाले और गिरिराज की पुत्री गौरी के स्तनों पर लगी हुई केशर के आश्लेष में विशेष रंजित महान उरस्थल वाले प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है गजचर्म के धारी योगी जनों के द्वारा ध्यान करने के योग्य स्वरूप वाले न चिंतन करने के योग्य तेज से समन्वित महान महादेव के लिए मेरा नमस्कार है अपने भक्त जनों के हृदय कमलों की कर्णिकाओं के मध्य में विराजमान रहने वाले और समस्त आगमों के सिद्धांत स्वरूप वाले भगवान शंकर के लिए प्रणीपात है समस्त योगेंद्रों को बोध देने वाले अमृता सबसे व्याप्त महिमा वाले परमात्मा भगवान शंकर के लिए नमस्कार है परम शांति स्वरूप विश्व के रूप वाले ब्रह्मा आदि मध्य और अंत से रहित नित्य और अव्यक्त मूर्ति से समन्वित भगवान शिव के लिए मेरा अभिवादन है व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले तथा स्थूल और परम सूक्ष्म रूप वाले शंभू के लिए मेरा प्रणाम है वेदांत शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य और विश्व के विज्ञान रूप के धारी शिव के लिए नमस्कार है समस्त सुरगण और असुरों के मस्तकों में संलग्न पुष्पों से मस्तकों को चरण कमलों में झुकाने पर समर्चित पदों वाले जगत के दाता और सब लोगों की रचना करने वाले भगवान श्रीकंठ के लिए बारम्बार नमस्कार निवेदित है इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि की रचना करने वाले रजोगुण के स्वरूप से संयुक्त इस जगत के आदि स्वरूप हिरण्य रूप भगवान हर के लिए नमस्कार है संपूर्ण लोकों की के, वास्ते करने वाले, सत्व विज्ञान के स्वरूप से समन्वित प्रत्यगात्मा पर और विश्वात्मा के लिए मेरा प्रणाम निवेदित है तमोगुण के विकार रूप वाले इस जगत के संहार कल्प के अंत में रुद्र रूप वाले और पर तथा अपर के ज्ञाता भगवान शंकर के लिए नमस्कार है विकारों से रहित नित्य सत और असत रूप वाले बुद्धि की बुद्धि के प्रबोध रूप तथा बुद्धि और इंद्रियों में विकार करने वाले के लिए प्रणाम है। वसु, आदित्य और मगधगणों से तथा साध्य रुद्र और अश्विनी कुमार इनके भेदों से देवगण भी जिसकी माया से भिन्न मती वाले होते हैं उन परम देव शिव के लिए नमस्कार है और पुनः नमस्कार है आपके जिस विकार से रहित अजन्मा नित्य और अनुपम सूक्ष्म स्वरूप को सदा अमल योगी जन भी नहीं जानते हैं ब्रह्मा आदि भी दुख से जानने के योग्य आपको न जानकर निश्चय ही इस संसार में संसरण किया करते हैं और तत्कर्मक चिरकाल तक नहीं रहते हैं अज्ञान के विघात करने वाले आपके जब तक चरण कमलों की प्राप्ति नहीं करता है अर्थात आपके चरणों का समाश्रय नहीं ग्रहण करता है तब तक चाहे कोई पंडित हो अथवा अज्ञानी हो इस संसार में भ्रमण किया करता है इस भूमंडल में वह ही परम दक्ष है कृति है मुनि है और वही महान पंडित है जिसने आपके चरण कमलों में अपनी बुद्धि को स्थिर करके लगा दिया है आपका त्रैमय सद्भाव परम सूक्ष्म होने से अत्यंत गहन है और बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अतिव गहन होता है वह आपका सद्भाव महामूढ़ मेरे द्वारा कैसे जाना जाता है इस समय में आपकी महिमा शब्दों के द्वारा गोचर न होने के कारण जड़ बुद्धि वाला आपकी भली भांति से स्तुति करने में भी असमर्थ हूँ इससे अज्ञान से मैंने केवल भक्ति के भाव से ही आपकी संस्तुति की है हे देवेश्वर आप मुझ पर प्रीतिमान हो जाइए, क्योंकि आप तो अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हैं श्री वशिष्ठ जी ने कहा इस प्रकार से राम के द्वारा भक्ति की भावना से उस समय में स्तुति की गई थी तब भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान परम गंभीर वाणी से उससे बोले थे भगवान ने कहा हे राम आपकी शौर्यशालिता से मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ आपकी तपश्चर्या से मेरे अंदर अनन्य भक्ति के भाव से और विशेष रूप से आपके द्वारा किए गए स्त्रोत्र से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ इस कारण से आप किसी वरदान का वर्ण कर लो जो जो भी आप अपने चित्त से चाहते हो वही मैं आपको पूर्ण रूप से सभी कुछ दे दूंगा वशिष्ठ जी ने कहा जब देवों के देवेश्वर ने उस राम से इस रीति से कहा था तो उस भृगुकल के उद्धवन करने वाले ने उनके चरणों में प्रणाम किया था और हे राजन उसने दोनों करों को जोड़कर प्रभु से यह कहा था हे देवेश्वर यदि आप मेरे ऊपर परम प्रसन्न हैं और यदि मैं आपके द्वारा वरदान देने के योग्य हूं तो मैं आपसे उस हेतु को और संपूर्ण अस्त्रों को चाहता हूँ मैं यही चाहता हूँ की अस्त्र विद्या में शस्त्रों के ज्ञान में और शास्त्रों की जानकारी में कोई भी मुझसे अधिक ज्ञाता न हो मैं यह भी चाहता हूं कि आपके प्रसाद से लोगों में युद्ध में कोई भी जीतने वाला न हो वशिष जी ने कहा भगवान शंकर ने कहा था कि जो भी तुमने चाहा है सभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी इसके उपरांत उन्होंने पूर्ण अस्त्र और शस्त्र भी हेनृप मंत्रों के सहित क्रम से परम प्रसन्न होते हुए राम के लिए प्रदान कर दिए थे भगवान शंकर ने प्रयोग करने के और संहार करने के साथ चार प्रकार के अस्त्रों के समुदाय को प्रसाद से परिपूर्ण होकर राम को ग्रहण करा दिया था भगवान शंकर ने असंग वेग से समन्वित शुभ रंग वाले अश्वों से युक्त और सुंदर वाले उत्तम रथ धनुष और अक्षर शर राम के लिए दिए थे एक ऐसा धनुष भी दिया था जो भेदने करने के अयोग्य जीर्ण न होने वाला परम सुदृढ़ ज्या वाला और विजय करने वाला था तथा सभी प्रकार के शस्त्रों के घात को सहन करने वाला परम अद्भुत महाधन संपन्न एक कवच भी प्रदान किया था हे इसके अतिरिक्त भगवान शंकर ने उस अपने परम भक्त राम के लिए युद्धों में अजय होना, में अनुपम शूर वीरता और अपनी ही इच्छा से प्राणों के धारण करने में शक्ति भी प्रदान की थी उन प्रभु शिव ने भार्गव के लिए उसके नाम बीज मंत्र के द्वारा संपूर्ण लोक में होने वाली ख्याति और महान तप का प्रभाव दिया था समस्त भूतगण और देवगण के सहित भगवान चंद्रशेखर ने हे राजन अपने में यथोचित होने वाली भक्ति भी राम को प्रदान कर दी थी फिर उसी शरीर के द्वारा ही भगवान शिव शीघ्र ही अंतरहित हो गए थे फिर वह राम भी अपना संपूर्ण अभिपसित प्राप्त करके कृत क्रित कृत्य हो गया था भगवान शंकर के अदृश्य हो जाने पर राम ने महोदर से कहा था हे महोदर इन वस्तुओं को पूर्ण रूप से आप मेरे लिए अपने अधिकार में रखिये आप ही इन रथ और चाप आदि की परीक्षा करने के लिए परम योग्य होते हैं जिस समय में इन समस्त सामग्रियों से मुझे कार्य होगा उसी समय में मेरे द्वारा आपका स्मरण किया जाएगा तब रथ और चाप आदि सब सामान आप मेरे समीप में भेज दीजिएगा वशिष्ठ जी ने कहा महोदर ने कहा था कि मैं इसी प्रकार से सब कार्य करूँगा यह कहकर उस महोदय के वहाँ से चले जाने पर भृगुवर राम कृत क्रित कृत्य हो गया था और फिर उसने अपने गुरुजन के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा की थी उस समय में गमन करते हुए आगे आने वाले कर्मों को करने के लिए प्रेरित होकर परम गहन हिमवान के वन में एक कन्दरा थी उसमें राम ने प्रवेश किया था वहां पर उस राम ने एक ब्राह्मण के पुत्र को देखा था जो बालक अवस्था का था और एक व्याघ्र उसके पीछे आते हुए खदेड़ रहा था जिसके कारण वह प्राण तो धारण किए हुए था किन्तु अत्यंत डरे हुए की भांति रुदन कर रहा था अपने हृदय में दया का भाव रखने वाला राम उसके परित्राण करने के लिए बहुत ही कातर हो गया था उसने उस बालक के पीछे दौड़कर आते हुए व्याघ्र से बहुत ऊंची आवाज में ठहर जा थहर जा ठहर यह कहते हुए उस व्याग्र के पीछे चल दिया था बड़े ही वेग से उसके पीछे प्रभावित होकर उस भृगुकल के उद्धवन करने वाले राम ने जैसे कुछ विलंब हो गया हो उस वन में अत्यंत भयानक और घोर उस शार्दुल के पास अपनी पहुँच कर ली थी उस परम गहन गंभीर वन में जिसके पीछे व्याघ्र दौड़ा चला जा रहा था वे ब्राह्मण का पुत्र अपने प्राणों की हानि के भय से बहुत ही आतुर होता हुआ अत्यधिक डरा हुआ था और दौड़ते हुए वे वह वहाँ पर भूमि में गिर गया था राम भी ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की इच्छा से क्रोध से लाल नेत्रों वाला हो गया था और फिर उसने तृण मूल को ग्रहण कर कुशास्त्र से अभिमंत्रित किया था उसी समय के बीच में उस बलवान व्याघ्र ने उस गिरे हुए द्विज पुत्र पर आक्रमण कर दिया था उस दृश्य को देखकर राम ने अत्यंत अधिक ध्वनि भूमि और आकाश को कंपाते हुए की थी, थी जिससे अंकुरों द्वारा प्रहार करते हुए व्याघ्र को अस्त्राग्नि से भस्मीभूत करके उस विप्र सु को छुड़ा दिया था जिसके शरीर में शीघ्रता से कोई नाक के नखों से व्रण नहीं हो पाए थे वह व्याघ्र ही महापापी ब्रह्माग्नि से दग्ध शरीर वाला आकाश में एक गंधर्व का शरीर धारण करके बड़े ही आदर के साथ राम से बोला था हे राम एक विप्र के शाप से पूर्व में इस तरक्ष के स्वरूप को प्राप्त करने वाला हुआ था इस समय में आपके द्वारा उस शाप से छुड़ाया गया मैं अब स्वर्ग लोक में गमन कर रहा हूँ इतना ही कहकर बड़े वेग से उसके चले जाने पर राम को बड़ा विस्मय हुआ था और फिर दया के वशीभूत होकर वह उस भूमि पर पड़े हुए द्विज पुत्र के पास पहुँचा था समीप में ही उस द्विज के पुत्र से डरो मत यह बोलते हुए धीरे-धीरे उसको करते हुए उस अवलोकन करते हुए, उसने अपने सामने अवस्थित भृगुकुल में परम श्रेष्ठ राम को देखा था और अपने समीप ही भस्मीभूत शार्दूल को देखकर उस बालक को बड़ा भारी विस्मय हुआ था जब उसका भय बिल्कुल समाप्त हो गया था तो उसने राम से कहा था आप कौन हैं अथवा यहाँ पर आप कैसे समागत हुए हैं और मुझको मारने के लिए उद्यत ये शार्दुल किसके द्वारा निर्दग्ध करके भस्मीभूत कर दिया गया है यह तरक्षु तो महाभीष्ण आकार वाला साक्षात दूसरे काल के ही सदृश था